शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता सत्य बलवान बनाता है सत्य की कसौटी यह है जो कुछ भी तुमको दैहिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बनाए उसे जहर की भांति त्याग दो उसमें जीवन शक्ति नहीं है वह कभी सत्य नहीं हो सकता सत्य तो बलप्रद है वह पवित्रता है ज्ञान स्वरूप है सत्य तो वह जो शक्ति दे अंतर के अंधेरे को दूर कर दे हृदय में स्फूर्ति भर दे जो कोई उपदेश दुर्बलता के शिक्षा देता है उस पर मुझे विशेष आपत्ति है नर नारी बालक बालिका जब दैहिक मानसिक या आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं उस समय मैं उनसे एक प्रश्न करता हूँ क्या तुम्हें इससे बल मिलता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि एकमात्र सत्य ही सबल करता है मैं जानता हूँ कि एकमात्र सत्य ही प्राणप्रद है सत्य ही की ओर गए बिना हम अन्य किसी भी उपाय से शक्तिमान नहीं हो सकते और शक्तिमान हुए बिना हम सत्य के समीप नहीं पहुँच सकते इसलिए जो मत या शिक्षा प्रणाली मन तथा मस्तिष्क को दुर्बल करे और मनुष्य को अंधविश्वास से भरे जिससे वह अंधकार में टटोलता रहे ख्याली पुलाव पुकारता रहे और हर प्रकार की अजीबो गरीब तथा अंधविश्वासपूर्ण बातों की खाक छानता रहे वह मत या प्रणाली मुझे पसंद नहीं क्योंकि व्यक्ति पर उसका परिणाम बड़ा ही घातक होता है उनसे कभी कोई उपकार नहीं होता वे निरर्थक हैं जो लोग इस विषय का ज्ञान रखते हैं वे मेरे साथ इस विषय में सहमत होंगे कि ये मनुष्य को दुर्बल बना डालती है इतना दुर्बल कि कालांतर में उसका मन सत्य को ग्रहण करने और तदनुसार जीवन गठन में सर्वथा असमर्थ हो जाता है अतः बल ही एक जरूरी चीज है बल ही भवरोग की दवा है धनिकों द्वारा रौंदे जाने वाले निर्धनों के लिए बल ही एकमात्र दवा है विद्वानों द्वारा दबाए जाने वाले अशिक्षितों के लिए बल ही एकमात्र दवा है और अन्य पापियों द्वारा सताए जाने वाले पापियों के लिए भी यही एकमात्र दवा है शक्ति की खान है उपनिषद बंधुओं तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त बह रहा है तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है हमको शक्ति केवल शक्ति ही चाहिए और उपनिषद शक्ति की खान है उपनिषदों में इतनी शक्ति विद्यमान है कि वे सारे संसार को तेजस्वी बना सकते हैं उनके द्वारा सारा जगत पुनर्जीवित सशक्त तथा सबल हो सकता है वे उच्च स्वर में सभी जातियों के सकल मतों के विभिन्न संप्रदायों के दुर्बल दुखी पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर मुक्त होने का आह्वान कर रहे हैं मुक्ति या स्वाधीनता दैहिक मानसिक आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों का मूल मंत्र है उपनिषदों का हर पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है वे कहते हैं हे मानो तेजस्वी बनो सबल बनो उठकर खड़े हो जाओ वीरता का सहारा लो विश्व साहित्य में केवल उपनिषदों में ही अभी ही अभय शब्द बार बार आया है संसार के अन्य किसी शास्त्र में ईश्वर या मानव के लिए अभी ही या अभय विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है अभी ही निर्भय बनो और मेरे मन में अति प्राचीन काल के उस पाश्चात्य सम्राट सिकंदर का चित्र उदित होता है और मैं देख रहा हूँ वह महाप्रतापी सम्राट सिंधु नदी के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे हमारे एक वृद्ध नग्न सन्यासी के साथ बातें कर रहा है सम्राट सन्यासी के अपूर्व ज्ञान से विस्मित होकर उनको धन और मान का लोभ दिखाकर यूनान जाने का निमंत्रण देता है सन्यासी उसके स्वर्ण पर मुस्कुराते मुश्... हैं उनके प्रलोभन पर मुस्कराते हैं और जाने से मना कर देते हैं तब सम्राट अपने अधिकार बल से कहता है नहीं चलने पर मैं आपको मार डालूंगा यह सुनकर सन्यासी खिलखिलाकर हंसे बोले तुमने इस समय जैसा झूठ कहा वैसा जीवन में कभी नहीं कहा मुझको कौन मार सकता है जड़ जगत के सम्राट तुम मुझे मारोगे कदापि नहीं मैं चैतन्य स्वरूप अज और अक्षय हूँ मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न कभी मृत्यु हो सकती है मैं अनंत सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूँ तुम मुझे मारोगे मेरे बच्चे हो तुम सही सच्चा तेज यही सच्चा तेज है यही सच्ची वीरता है उपनिषदों में वर्णित इसी तेजस्विता को अपने जीवन में चरितार्थ करना हमारे लिए विशेष रूप से आवश्यक हो गया है संसार में इन उपनिषदों के जैसा अपूर्व काव्य अन्य कोई नहीं है अपने उपनिषदों का उस बलप्रद आलोकप्रद दिव्य शास्त्र का आश्रय ग्रहण करो सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोधगम्य होता है स्वयं अपने अस्तित्व के समान सहज जैसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं होती बस वैसे ही उपनिषद के सत्य तुम्हारे सामने हैं उनका अवलंबन करो उन्हें समझ कर कार्य में परिणित करो हमें देखना है कि वह वेदांत किस प्रकार हमारे दैनंदिन जीवन में नागरिक जीवन में ग्राम्य जीवन में राष्ट्रीय जीवन में और प्रत्येक राष्ट्र के घरेलू जीवन में उपयोगी बनाया जा सकता है क्योंकि धर्म मनुष्य को वह जहां भी और जिस स्थिति में भी है यदि सहायता नहीं दे सकता तो उसकी भला क्या उपयोगिता तब तो वह केवल कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोरा सिद्धांत होकर रह जाएगा धर्म यदि मानवता का कल्याण चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह मनुष्य की प्रत्येक दशा में उसकी सहायता कर पाने में सक्षम हो व्यक्ति चाहे गुलामी में हो या आज़ादी में घोर पतन के गर्द में हो या पवित्रता के शिखर पर धर्म को सर्वत्र उसकी सहायता कर पाने में समर्थ होना चाहिए